18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति क्षीण हो रही थी उधर दक्षिण में मराठों का प्रभुत्व बढ़ रहा था मराठों के नरेश सतारा में रहते थे पर वे नाम मात्र के ही राजा थे सारी शक्ति प्रधानमंत्री पेशवा के हाथों में थी पेशवा की आज्ञा से मराठा सरदार दक्षिण की सीमा पार कर उत्तर पर भी अधिकार जमा रहे थे मालवा और राजस्थान के अनेक राज्य मराठा सेनाओं ने जीत लिए थे इनमें से कुछ राज्य पेशवा बाजीराव ने अपने सेनापतियों को जागीरों के रूप में दे दिए थे और इन्हीं में से एक थे मल्लार राव होलकर जिन्हें 1730 में मालवा की जागीर मिली उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र होलकर राज्य की स्थापना की उनका एकमात्र पुत्र था खंडेराव खंडेराव पिता जैसा पराक्रमी नहीं था और नहीं उसकी राजकाज में अधिक रुचि थी इसीलिए मल्हार राव ऐसी पुत्रवधू चाहते थे जो उनके बाद उनके पुत्र और होलकर राज्य दोनों को ही संभाल सके एक बार एक मुहिम से लौटते हुए उन्होंने एक छोटे से गांव चौणी में पड़ाव डाला शाम का समय था गाओं के शिब मंदर में आरती हो रही थी मलाराओ कुछ समय के लिए ठैर गए करपूर गवरं करणा अवतारं संसार सारं भुझ गेंद्रहारं सदा वसंतं हिर्दियार विंदे भवं भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि आहा कैसी प्यारी बालिका है कितना सौम्य सुंदर चेहरा है सात आठ वर्ष की इस नन्ही सी उम्र में ही चेहरे पर कैसी शांति ऐसा देच है क्यों भाई जी ये बच्ची कौन है आप परदेशी मालूम होते हैं हाँ परदेशी ही हो जबी तो नहीं पैचानते हैं ये हमारे पटेल मानकोजी शिंडे की बेटी है अहिल्या भाई वो वो जो उदर आ, खड़े आ, आरती आ, ले रहे हैं आचा आचा तो आ, उनसे परिचय करता हूं जी नमस्कार पटेल जी आ, नमस्कार श्रीमान क्षमा करें मैंने आपको पहचाना नहीं पहचानने के कैसे मैं पहली बार आया हूं इस गांव में जी पेशवा का सेवक हूं मेरा नाम मल्हार राव होलकर है अहो धन्यभाग्य हमारे शौर्य रण कौशल में अद्वितीय सेनापति होलकर का नाम किसने नहीं सुना आप यदि आज रात कृपा करके हमारे अतिथि हों तो हमारा गौरव बढ़ेगा यह यह आप क्या कह रहे हैं यह तो मेरा सौभाग्य है एक क्षण रुकिए श्रीमान मैं अपनी बिटिया को साथ ले लूं अहिल्या बेटी अहिल्या जी बाबा इन्हें प्रणाम करो बेटी आप पेशवा के दाएं हाथ श्रीमंत मल्हार राव होलकर जी हैं प्रणाम करती हूं श्रीमान आयुष्मानती हो बेटी राज रानी बनो मल्हार राव को वो सांवली सलोनी बालिका इतनी भा गई कि वे उसे अपनी पुत्रवधू बनाकर ले गए गांव की बालिका अहिल्या होलकर राज्य की राजरानी बनी पिता के घर उसे पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली थी और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार मिला था ससुराल में आकर जल्दी ही अपने मधुर व्यवहार से उसने अपने सास ससुर और परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया सास की देखरेख में उसने घर परिवार की और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की सारी जिम्मेदारी संभाल ली इस बीच उनके एक पुत्र मालराव और एक पुत्री मुक्ताबाई भी हुई अहिल्या भाई के संपर्क से खंडे राओ के सवाहों में बेंतर आया और वे भी राज काज में दिल्चस्पी लेने लगे योग्य शासन प्रबंद से प्रजास सुखी और सम्रिद्ध थी और अहिल्या भाई के तो सभी प् तभी सुरज मल जार से युद्ध करते हुए खंडे राव वेर गति को प्राप्त हुए अहिल्या भाई सती होना चाहती थी पर उनके सस्वर मर्ला राव ने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं बेटी नहीं अब तो ही मेरा बेटा है तू चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा तेरे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटी लेकिन पिता जी उनके बिना मैं देख बेटा ये सारा राजबात तेरा है तुझे ही इसे संभालना है अब तक भी मैंने तुझे ही अपना लड़का समझ कर सब कुछ सौंप रखा था बेटी तू रहेगी तो मैं समझूँगा मेरा खंडे राओ अभी जिन्दा है तुझे देखकर मैं मैं सारा दुख भूल जाओंगा बेटी सती होने की बाद भूल जा तू तो महा सती है तू हम सब के लिए सारी प्रजा के लिए जेवित रहेगी बेटी तू जीवित रहेगी तभी तेरा ये बुढ़ा बाप जीवित रह सकेगा मल्लार राव की ये अवस्था देख अहिल्या बाई ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी करमठता से होलकर राज्य की बाग डोर अपने सुयोग क्या हातों में समाल ली कुछ दिनों बाद वृद्ध मल्ला राव भी चल बसे अहिल्याबाई ने अपने पुत्र माले राव को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया उसकी शादी की और उसे राजगद्दी सौंपी देखो बेटा तुम एक तेजस्वी और पराक्रमी व्यक्ति के वंशधर हो तुम्हें सरदारी का विचार कर राज्य चलाना चाहिए विवेक के द्वारा कामकाज में चित्त लगाकर जिस प्रकार कैलाशवासी महाराज मल्हार राव राज्य करते आए थे वैसा ही तुम्हें भी करना चाहिए दूरदर्शिता से काम लेकर पितामा से भी अधिक कीर्ति प्राप्त करने में ही तुम्हारा गौरव है लेकिन अहिल्याबाई का यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका राजतलक के कुछ दिन बाद मालेराव ऐसा बीमार पड़ा कि फिर उठ सका मात्र 22 साल की आयु में उसका स्वर्गवास हो गया इकलौते बेटे की मृत्यु का अहिल्याबाई को अपार दुख हुआ लेकिन प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान कर उन्होंने एक बार फिर अपने आंसू पोंछ डाले और राजकाज में लग गईं इसी समय होलकर राज्य के एक पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा के विश्वासपात्र राघोबा को पत्र लिखा कि होलकर राज्य इस समय स्वामीहीन है तुरंत आइए बड़ा अच्छा मौका है अहिल्याबाई को इस षड्यंत्र का पता लग गया उन्होंने घोषणा करवा दी कि होलकर राज्य की संपूर्ण सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली है सेनापति तुकोजी राव ने राजमाता को पूरा सहयोग दिया राजमाता अहिल्याबाई ने अस्त्र शस्त्र और रसद इकट्ठे करने शुरू कर दिए पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजे पेशवा माधवराव के पास भी सारी जानकारी भेज दी सभी ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया पेशवा ने भी उन्हें का पक्ष लिया इसके साथ ही अहिल्याबाई ने एक सर्वथा नवीन प्रयोग किया उन्होंने स्त्रियों की एक सेना तैयार की और उसे अस्त्र शस्त्रों का पूरा प्रशिक्षण दिया अब वे राघोबा की सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी उन्होंने राघोबा को संदेश भेजा सावधान आपकी सेना के कृप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी इस बात का ध्यान रख कर आगे कदम बढ़ाना आप सेना लेकर मेरा राज्य छीनने आए हैं पर आपकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी आपने मुझे अबला समझा है पर मैं कैसी अबला हूं इस का पता आपको रणक्षेत्र में चलेगा मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेगी मैं हार गई तो मेरी हंसी कोई नहीं उड़ाएगा पर आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे फिर एक अबला पर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिट सकेगा इन सारी बातों का विचार कर लड़ाई का मौका नहीं लाएं तो ही अच्छा है पेशवा के विश्वास पात्र राघोबा को राजमाता अहिल्याबाई का संदेश मिला तो वह चिंता में पड़ गए बाप रे यह क्या अबला का स्वर है अरे यह तो शेरनी है शेरनी अरे राघोबा दादा आप तो व्यर्थ ही घबराते हैं अहिल्याबाई कुछ भी कह लें आखिर हैं तो स्त्री ही रणक्षेत्र में आपकी सेना का मुकाबला कैसे करेंगी भला देखो चंद्रचूड़ मैं तुम्हारे कहने में आकर अपने आप को काफी उपहास का पात्र बना चुका हूं <laughs> तुम कहते थे होलकर वंश में कोई पुरुष नहीं बचा राजमाता शोक में डूबी हैं युद्ध क्या करेंगी होलकर राज्य وکی عامسا اپ کی جھولی میں ٹپک پڑے گا لیکن یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے راج ماتا مقابلے کے لیے تیار ہیں اور وہ بھی خواتین کی سینا کے ساتھ اور اوپر سے ان کا وہ سینا پتی توکوجی ملہار راو کے ساتھ یุทธ कौशल सीखा हुआ पुराना सैनिक है उससे लड़ाई जीतना कोई हंसी ठट्ठा नहीं है लेकिन दादा आपके पास इतनी विशाल सेना है आप युद्ध से डरते क्यों हो बस है? बस रहने दो तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती ऐसे ही बहादुर थे तो अपने बूते पर होल्कर राज पर अधिकार क्यों नहीं कर लिया लेकिन बस, बस बस तुम चुप रहो देखो मेरा ये संदेश राजमाता अहिल्याबाई के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो कहिए क्या संदेश है आ, यथा योग्य के बाद कहला दो कि हम कोई लड़ने नहीं आए हम तो आपके इकलौते बेटे माले राव की दुखद मृत्यु का समाचार सुनकर संवेदना प्रकट करने आए हैं और आप सब व्यर्थ धारणाएं बना बैठे हैं जब अहिल्याबाई को संदेश मिला तो उन्होंने उत्तर दिया शोक प्रकट करने आए हैं तो इतनी बड़ी सेना क्यों साथ लाए हैं शोखी प्रकट करना है तो आप अकेले पालकी में बैठ कर आईए हम हमारा घर हमारी सेना लाव लश्कर कोई आप से अलग नहीं है आप पहले की तरह आईए और आराम से यहां रही रागोवा बाजी हार चुका था एक पालकी में बैठ अपने पांच-छह सरदारों के साथ तुकोजी के पास आया तुकोजी ने श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम किया सब साथ-साथ इंदौर आए अहिल्याबाई ने बड़े आदर से राघवभा का स्वागत सत्कार किया इस तरह राज्य पर आए इस भीषण संकट को उन्होंने अपने साहस और सूझबूझ से दूर कर दिया इसके बाद तो उनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई उन्होंने अपने राज्य से डाकुओं और पिंडारियों का संकट मिटा दिया जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां यात्रियों को लूटती थीं उन्हें ही उन वनमार्गों का संरक्षक बना दिया विद्वानों व्यापारियों और हस्तशिल्पियों को राज्य की ओर से संरक्षण दिया वो इंदौर का राजमहल छोड़कर तीर्थस्थान महेश्वर के एक साधारण घर में रहने लगी इस घर के दरवाजे दीन दुखीयों और मुसीबत के मारे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे वे सबकी मां थीं लोग अपनी सारी परेशानियां सारे दुख उनसे कहने आते और वे भी परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह उसे ध्यान से सुनती और जहां तक हो सकता लोगों के कष्ट दूर करने के उपाय करती इसीलिए जब 13 अगस्त सन 1795 को महेश्वर के उसी घर में उनका निधन हुआ तब यह दुखद समाचार बिजली की तेजी से चारों ओर फैल गया हर व्यक्ति ऐसा अधीर था जैसे उसकी सगी मां चल बसी हो होलकर राज्य को कठिन समय में सुयोग्य नेतृत्व संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम केवल मराठों के ही नहीं बल्कि समूचे भारत के इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ है अहिल्याबाई होलकर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉक्टर शुभा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार वी एम अडुलात, नीरज शर्मा, जैमिनी कुमार, वीना होरा, अभय भार्गव, सुरेंद्र शेट्टी, बी आर एल सक्सेना, पल्लवी सरन, ध्वनि अंकन सतीश लाळे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम